यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र तत्र त्र त्रतमस्तकांजलि वास्पवारि परिपूर्ण लोचन मथ राक्षस नामापिते च मधुरम मधुर स्वूपम कर्मापिते च मधुर मधुरा स्मृति प्रबो प्रभो प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रय्श पिभयाम कोमलंक वेणुं श्याम कुमारकः वेद वेद्यं परहम भासता हृदय मम कूज्त राधु मधुराक्षर आरुह कविता शाख वंदे वाल राम जय राम जय जय, जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वक गो माता की गोहतिया भारत हर हर महारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा वन हर गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद आरे मोरारेनाथ गो नारायण वासुदेवा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 श्रीवृंदवन विहारी लाल की जय नमो महादव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नद्भाषय सूर्यो न शको न पावक यद्वा नवर्त तम पर मम नारायण नाम ही यहाँ धाम है मम शब्द का प्रयोग राहो शिराह के समान हुआ है संबंध विभक्ति घटित राहु शिरा में राहु और शिर दोनों का भेद ही मान्य है चुनबुली भाषा में राहो शिह का अर्थ होता है राहु का शिर परंतु जो राहु है वो शिर रूप ही है शिवस्वरूप ही है तो जैसे संबंध विभक्ति भेदक नहीं है कहा राहो शि इस स्थल में वैसे ही तद परमम परम ममा व मेरा परम धाम है यहाँ भगवान के कथन का अभिप्राय यही है कि वस्व प्रकाश धाम में ही हूं भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा ममात्मा भूत भावना गीता में भगवान शंकराचार्य ने किंचित विनोद बड़ी शैली में लिखा आप और आपकी आत्मा हिंदी में आत्मा मानते हैं में भेद है क्या ममात्मा शब्दकार तो यही हुआ कि मेरी आत्मा वहां पर भी वस्तुतः अभेद में ही भेदोपचार है भगवत तत्व स्वप्रकाश है इसी की परिपुष्टि की गई जगत को उद्भाषित करने वाले सूर्य चंद्र और अग्नि भी जिसको प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं, अर्थात ये भी जिससे प्रकाशित होते हैं वही मेरा वास्तव स्वरूप है कल बताया गया जगत को पहले शब्दात्मक मानना चाहिए फिर शब्द में जो लोकोत्तर क्षमता सन्निहित है उसको समझकर शब्द का पर्यवसान चिदरूप ज्ञान में करना चाहिए तो शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म और ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म शब्द ब्रह्म और पर बस इसी का विलास जगत है व्याकरणों की दृष्टि से स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म का विवर्त जगत है वेदांतियों की दृष्टि से ब्रह्माधिष्ठित स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म का विलास या विवर्त जगत है सीतोप सत्य आदि का अनुशीलन करें तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है सांख्यों के यहां जिसको प्रकृति कहते हैं वेदांति जिसको माया कहते हैं विचार करके देखें तो वह प्राणवात्मक है ओंकारात्मक है यहां वैयाकरणों का सिद्धांत वेदांतियों का सिद्धांत सांख्यों का सिद्धांत एक हो जाता है सांख्य प्रस्थान में जो त्रिगुण है उसी को वेदांती प्रणव कहते हैं एक यह भी प्रक्रिया है इस पर हमने अपने ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है शीतोपनिषद के अनुसार यह प्रक्रिया प्राप्त होती है क्योंकि एक विचित्र बात है ब्रह्मसूत्र का एक दृष्टिकोण है कि गुण सांख्य सम्मत पदार्थ हैं तो नैयायिक जैसे अपनी प्रक्रिया में रजस सत्वरजस्तमस को कहीं स्थान नहीं देते उसी प्रकार वेदांती कदाचित अपनी प्रक्रिया में रजस सत्वरजसमस को स्थान न दें तो सृष्टि की प्रक्रिया किस प्रकार सधेगी एक विचित्र पहेली है इस पर कोई ग्रंथ नहीं है आज तक केवल शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र में तीन चार पंक्तियाँ हैं पूज्य श्री वामदेव जी महाराज वेदांत परिभाषा पढ़ा रहे थे विषय वाला प्रकरण चल रहा था तो दो पंक्ति आई टीका में सामान्य अर्थ करके आगे चल पड़े मैंने कहा कि भगवान इसको खोल कर कहिए इस स्थल पर मेरी यह आपत्ति है तो बहुत हंसे उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ मैंने ऋषभ देव जी से पढ़ा था वेदांत परिभाष और इस पंक्ति को लेकर वही आक्षेप मैंने किया जो आप करते हो उन्होंने कहा कि बस अर्थ सुन लो तो फिर उन्होंने कहा कि यह एक वेदांत प्रस्थान में अटकी हुई समस्या है इस पर आप विचार करो कोई आलंबन नहीं था केवल शंकर वास ब्रह्मसूत्र में दो तीन पंक्तियां सुलभ उनके आधार पर विस्तृत ग्रंथ की रचना नहीं हो सकती थी छह महीने तक यही विचार किया तो मस्तिष्क की नशे चटचट करने लगी और काम से वो शब्द सुनाई पड़ने लगे तो एक प्रकार से उस स्थिति में मस्तिष्क हो गया कि इस विषय पर गति नहीं हो सकती फिर रोय अंत में रोना ही पड़ता है चाहे वेदांति हो या भक्त रोना ही पड़ता है तब जाकर गुप्त और सुप्त पौरुष का बल या गुप्त सुप्त अहंकार टूटता है बिगड़ित होता है तब ईश्वर का अनुग्रह होता है मूल बात यही जो भी दमखम था गजेन्द्र का जब शांत हो गया तब उसने क्या कहा नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते भगवान प्रकट हो गए सच्ची बात है तो छह महीने के बाद फिर ऐसी धारा चली कि लगभग एक हजार पृष्ठों का ग्रंथ इसी विषय पर लिखा नासदी सूप्तम पर ट्रीका भी उसी संदर्भ में है जो कि प्रकाशित है लेकिन यह मूल विषय पर ग्रंथ तो लिखा लगभग तीस साल पहले आज तक प्रकाशित नहीं है भविष्य में निकट भविष्य में संयोग साधा तो प्रकाशित करेंगे तो हमने एक संकेत किया वेदांतियों के यहाँ प्रकृति के स्थान पर प्रणब है क्योंकि शब्दक ब्रह्म चाहिए न हमको उनके यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति चाहिए हमारे यहाँ वो शब्दक ब्रह्म चाहिए व्याकरणों के साथ सामंजस्य हो जाता है वे केवल शब्दक ब्रह्म जिसको कहते हैं उसी को वेदांती प्रणव कहते हैं उसका विवर्थ जगत को मानते हैं स्फोट शब्द का प्रयोग जैसा कि मैंने परसों कहा था श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में एक स्थल पर हुआ है प्रणव के लिए आजकल कथा में प्राय एकादश स्कंध द्वादश तो छूट ही जाता है और इनमें इतने तत्व भरे हैं वो सोता तक वक्ता पहुंचा नहीं पाते जो भी कारण हो उस नमस्कार ही कर सकते तो यहाँ पर एक संकेत है कि अभी हमने एक सूची का वाचन किया वाचारम्भम विकारो नामध्येयम मृतके तेव सत्यम यह जो सूची है ये तंत्र शास्त्र व्याकरणों का स्फोटवाद और वेदांतियों का ब्रह्मविवर्तवाद सबका उपजीव्य मूल है ये जो तंत्र चलता है ना ये व्याकरण और वेदांत दोनों के साहचर्य से तंत्र शास्त्र की रचना हुई है इसमें व्याकरण और वेदांत दोनों का साहचर्य है जिसका व्याकरण सदाओ और जिसने परंपरा से वेदांत का अनुशीलन किया हो उसके गति तंत्र में आवाद गति से होगी लेकिन तंत्रों का जो प्रायोगिक स्वरूप है उसमें फिर कर्मकांड भी सदा होना चाहिए मुद्रा भी सधी होनी चाहिए तो एक वाचारम्भम विकारो नाम ध्येय मृत्यु के सत्यम इस श्रुति का अनुशीलन करेंगे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी अनुशीलन करते करते उस दिव्य दृष्टि को अगर निष्ठा का रूप दे देंगे तो जगत हस्तामल शब्द में अनुगत परिलक्षित होगा जो मैंने कल कहा था कि आर्की मेडिज का वाक्य था अगर हमको पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लो इसी प्रकार जो वाचारम्भारो नाम ध्येय मृतिके तेव सत्यम या जो छोघ स्थिति है इसकी मार्मिक व्याख्या देखनी हो तो पंचदशी का प्रकरण देखना चाहिए तेरहवा अंश, इसका अनुशीलन कर लें तो संपूर्ण सृष्टि शब्द में अनुगत दिखाई पड़ेगी फिर काम बन जाएगा बस एक ही कदम आगे शब्द ब्रह्म में संपूर्ण सृष्टि का अंतर्भाव हो जाएगा बस परब्रह्म जो ज्ञानात्मक है उसको सिद्ध करने का एक प्रशस्त सोपान सुलभ हो जाएगा भगवत गीता में भगवान ने संकेत किया सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पुनोतिबोध में समासे नौते निष्ठा ज्ञान से या परा अठारहवा अध्याय इसी के आधार पर ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ है मंडल मिश्र जी का गीता के शब्द उन्होंने बहुत लिया सुरेश्वराचार्य जी के रूप में निष्कर्म सिद्धि नष्कर्म सिद्धि में परमा संस नधि गचति सिद्धि में प्राप्त यथा ब्रह्म इससे उन्होंने ब्रह्म सिद्धि लिया तो सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म रूप होता है ब्रह्म स्वतः सिद्ध है उसको जो सिद्ध कर लेता है वो सिद्धों का सिद्ध है क्या उसको सिद्ध करते हैं व्यक्ति जो स्वतः सिद्ध नहीं है तो बहुत ऊंचे सिद्ध भी असिद्ध सिद्ध होते हैं उसको सिद्ध करना चाहिए जो स्वतः सिद्ध है तो भगवान ने सिद्धि का रहस्य संकेत में बताया अब यह जो पंक्ति है ये सिद्धियों का ये पिटारी है सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा फ्नोच निध में मैं अभी आ रहा हूँ जो कहते मुसलधार वर्षा की ओर अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ छादोग उपनिषद शंकर वास्य आनंद टीका सहित चातुर्मास में लगभग पांच वर्षों से पराने का अवसर मिल रहा है उसमें केवल पांचवें अध्याय तक पहुंचे पढ़ाने से सोता तो कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने पाँचों अध्याय अब तक सुना हो हाँ हमारे श्री कैबल्यानंद जी महाराज संभवतः तो एक साल नहीं जा सके नहीं तो ये हैं लेकिन मुझको जो उसके पढ़ाने से मिला मैं संकेत कर सकता हूँ आजकल प्रायः वेदांति छठे अध्याय से जिसमें तत्वमसि का नौ बार प्रयोग किया गया है वहीं से पाठ प्रारम्भ करवाते ये तो अन्याय है पांच अध्याय में जो उपासना का उल्लेख किया गया है उसमें से एक दो उपासना भी कोई आत्मसात कर ले ये तो ये राष्ट्र की समस्याएं तो चुटकी बजा कर शांत कर दे अपना जीवन इतना परिष्कृत हो जाए लेकिन खेद की बात यह है उपासना ही सचमुच में शौच प्रक्रिया के अनुसार विलुप्त है आजकल कोई उपासना नहीं करता उसमें अद्भुत चमत्कृति उपासना की दृष्टि भी अगर मिल जाए पांच अध्यायों का अनुशीलन करने पर तो व्यक्ति तो एक प्रकार से ईश्वर कल्प हो जाए लेकिन वो विधा आजकल ग्रंथों में सुलभ होने पर भी प्रयोग में विलुप्त है पर एक संकेत में कर दूं धर्म का पहला लक्षण है दृष्टि नारद उपनिषद का यह वचन है धितिक क्षमा दमोस्ते मनुस्मृति में भी है मूलतः उपनिषद है नारद परिव्राजकोपनिषद धित या जो श्लोक मनुस्मृति में समुद्धृत है मूलतः नारद उपनिषद का धर्म का पहला लक्षण है धृति और विज्ञान का पहला लक्षण है अधिक मशीन युग में धैर्य का विलोप होता है या नहीं यांत्रिक युग में धैर्य का विलोप होगा अब 25 लीटर पानी कुआं से भर के लावे और तालाब और नदी तक स्नान करने जाए दैनिक दे, बहुत कठिन तो विज्ञान क्या करता है धैर्य को विलुप्त करता है महायंत्र का अर्थ होता है धैर्य को विलुप्त करना और धर्म का पहला लक्षण है अधिति धैर्य यांत्रिक योग ने महायंत्र ने क्या किया व्यक्ति के जीवन में जो धैर्य सन्नी उसका विलोप कर दिया हो रहा है या नहीं जब विलोप हो गया धैर्य का तो धार्मिक अनुष्ठान तब मार्ग भी प्रलुप्त हो गया इसमें पंचदर्शी कार के एक बात कहता हूं उन्होंने कहा धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए ये जो ज्ञान चल रहा है इसको आत्मसात करने के उजवरियाबाजी महाराज कहते थे ऐसा मैंने उनके ग्रंथों में और सुनकर कि ये जो एकादश स्कंध का ज्ञान है जो भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने जिस ज्ञान को उद्भाषित किया उपनिषदों का मंथन करके वो कहते थे बेटा ये सतयुग का ज्ञान है बात तो ठीक है ना सतयुग का ज्ञान है इसको आत्मसाद करना सामान्य बात नहीं है तो पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने कहा सावधान कैबल्य मोक्ष की जिज्ञासा सामान्य बात नहीं हृदय फट जाएंगे कैबल मोक्ष की कल्पना उसका जो स्वरूप शास्त्र में है उसको सुनकर भी सामान्य व्यक्ति का हृदय फट जाएगा सहिष्णुता नहीं हो सकती उतना धैर्य इस बार मैं एक संकेत कर दू यहाँ पूजे स्वामी बामदेव महाराज बैठे थे वो हमारे बाद बोलते थे हम उनके सोता थे और उनके विद्यार्थी भी थे हम हमारे सोता वो भी थे यहाँ चलता ही था ऐसे एक तो कुछ निकला तो उन्होंने कहा कही कहाँ से माल निकाल लिया वो क्या था चाहे कोई व्यक्ति द्वैती हो कट्टर चाहे अद्वैती हो कट्टर यहां द्वैत अद्वैत का प्रश्न नहीं है जिसको ज्ञान से मोक्ष मान्य है वह विदेह दशा में प्रारब्ध पात के बाद मतलब प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर तो नहीं रहेगा ना जिसको ज्ञान से मोक्ष प्राप्त है शरीर पात के बाद या मानने के लिए बात बाध्य है कि भेद का दर्शन नहीं होगा कभी भी अभेद सहिष्णुता तो चाहिए ही फिर से कहने के बात बहुत सूक्ष्म बात ये द्वैती अद्वैती का प्रश्न यहां पर नहीं है इस स्थल पर अगर आप ज्ञान से मोक्ष मानते हैं आ, ये कर्ण पिसाची को बंद कीजिए मोबाइल माने कर्ण पिसाची <laughs> दो, दो कर्ण पिसाची रखते हैं तो कम से कम यहाँ बंद रखे हमने क्या संकेत किया फिर से सुनिए अज्ञान कृत बंधन है तो ज्ञान से मोक्ष मानने के लिए बात है मिथ्या ज्ञान कृत बंधन है यु माने अगर अध्यास को लेकर अज्ञानकृत बंधन मानते हैं तो मिथ्या ज्ञानकृत बंधन मानते हैं तो मान मान बंधन में आयो तो फिर तत्व ज्ञान से मोक्ष मानने के लिए बाध्य हैं चाहे आप भेदवादी हैं चाहे भेदवादी हैं इसका कोई मत नहीं रह जाता तब आप यह मानने के लिए भी विवश हैं कि देहत त्याग के बाद ज्ञानोत्तर देह त्याग के बाद आपको वेद का दर्शन कभी भी नहीं होगा इतनी सहिष्णुता है क्या अब हम संकेत करते हैं बौद्धों ने ज्ञान से मोक्ष माना एक प्रकार से जैनों के प्रभेद है एक प्रकार से जैनों ने ज्ञान से मोक्ष माना वैशेषिक है। भेदवादी हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान से मोक्ष माना है नयायिक भेदवादी हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान से मोक्ष माना है योगी भेद भेदवादी हैं, अभिप्लव विवेकक ख्याति उन्होंने ज्ञान से मोक्ष माना है सांख्यों ने ज्ञान से मोक्ष माना है और श्री बल्लभाचार्य तक ने ज्ञान से मोक्ष माना है वेदांतियों ने ज्ञान से मोक्ष माना है कुछ वेदांति भक्ति से मोक्ष मानते हैं लेकिन श्री बल्लभाचारी इत्यादि ज्ञान मोक्ष मानते हैं भक्ति चाहिए और पूर्व मीमांसा का प्रस्थान तो अपना कर्मकांड का है लेकिन जी ने संकेत किया वेदांत हम इस समय जो लेखनी साधे हुए हैं, शबर स्वामी कृत मीमांसा भाष्य के अंतर्निहित भावों को व्यक्त करने के लिए इस समय हम विभश हैं, कर्म से मोक्ष सिद्ध करने के लिए अगर सचमुच में आपको मोक्ष चाहिए हम तो स्वर्ग तक का मार्ग दिखाएंगे अपने प्रस्थान के अनुसार लेकिन स्वर्ग की परिभाषा भी ऐसे करेंगे ऐसी करेंगे जो पूर्व मीमांसा के द्वारा जिसको सिद्ध करना कठिन है यन्न दुख में संभिन्नम नचक ग्रस्त मनातरम दुख सम्मिश्र न हो कालांतर में भी दुख के चपेट में न पड़े उसको स्वर्ग का वो तो बिल्कुल आत्म तत्व में फिर उन्होंने कहा कदाचित आपको आत्मा के आकर्तृत्व के विज्ञान से मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है तो वेदांत निशाना ये हमारे दरबार की बात नहीं फिर उत्तर मीमांसा की ओर जाइए उपनिषदों की ओर जाइए तो इसका अर्थ क्या हुआ आप भेदवादी है या भेदवादी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है भेद को भुलाने के लिए तत्पर हैं या नहीं क्या इतने भेद सहिष्णु हो गए हैं कि भेद का भान न हो तो चैन न आगे क्योंकि भेदवादी भी अगर ज्ञान से मोक्ष मानते हैं तो दे हत्या के बाद सदा के लिए माने अनंत काल के लिए भेद का दर्शन नहीं होगा तो भाई आप भेदवादी मानिए लेकिन भेद सहिष्णुता तो आपको छोड़नी पड़ेगी सुसुप्ति में ही भेद की सहिष्णुता का त्याग करना पड़ता है जबकि भेद का बीज वहां विद्यमान है इस पर बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है कि नयायिकों के यहाँ क्योंकि एक संकेत कर दें आत्मनो संयोग भेद की भेद की स्फूर्ति में उनके यहाँ आत्मनो संयोग हेतु है मन भी उनके यहाँ नित्य है आत्मा भी उनके यहाँ नित्य है न्यायिक वैशेषिकों के यहाँ मन नित्य है ठीक है मन नित्य है ना भूत है ना भौतिक है अनु परिमाण परिमित स्वतंत्र द्रव्य है और आत्मा विभु है दोनों नित्य हैं, लेकिन दोनों का संयोग प्रारब्ध मूलक है और प्रारब्ध कट जाने पर क्या होगा मन बना रहेगा आत्म तत्व तो बना रहेगा दोनों का संयोग नहीं होगा संयोग नहीं होगा तो वेद की प्रती नहीं होगी लीजिए इसलिए हमने संकेत किया कि वेद सहिष्णुता को तो शिथिल करना चाहिए बहुत मोटी भाषा में कहे यहाँ डॉक्टर लीलाधर जी थे हमें आप लोग जानते हैं पुराने में श्री धर्मचंद जी की बहन उनकी पत्नी वो युगल जोड़ी युग्म तत्व माने पत्नी के बिना एक दिन भी बाहर नहीं जा सकते ठीक है लेकिन जब पत्नी का शरीर पूरा हुआ तो विक्षिप्त हो गस्थाश्रम में रहकर भी जो व्यक्ति दो दिन भी बिना पत्नी के नहीं रह सकता उसकी स्थिति ये होती जबकि बहुत अच्छे थे हमारे गुरु भाई हनुमान धानका जी वो युग्म तत्व बड़े विचित्र थे बड़े अच्छे थे हमारे पास आते कभी तो दस दोनों बड़ा प्रेम था दस मिनट में तीन झड़प दोनों में हो जाते। बड़े प्रेम से। ये देखिए शेठ को समझाइए उनकी पत्नी कहती थी रुपया की कोई कमी है और स्वामी कर्पाती जी महाराज के ग्रंथ छापते उस पर भी कीमत डाल देते हैं अब संत महात्मा ब्राह्मण तो पढ़ेंगे उनके पास पैसे नहीं है पैसे की कमी इनको समझाइए वो कहते थे इसको समझाइए जब कुछ उसमें न्यूर नहीं लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे या कहीं और रख देंगे हमने कहा आप दोनों का विवाद में उन्ही तो के शब्द है महाराज मेरे पास कमरे में कहीं कोई सेवक हो या और कोई हो तब तो ठीक है नहीं तो एक आवाज भी हो जाती है लगता है कारण उन्होंने कहा हम युग में तत्व तो बन के रहे इसका मतलब है कि अगर गृहस्थ भी बाबा भी हर समय चेले के पास ही रहेगा तो मर जाएगा बिगड़ जाएगा कुछ तो आप एकांत रहिए स्थान पर है कम से कम जहां सोते हैं कमरे में वहां तो कोई नहीं होना चाहिए तो हमने संकेत किया व्यवहार में भी कितना भी प्रिय पदार्थ हो आखिर गाढ़ी नींद भेद के तिरस्कार और अभेद की सहिष्णुता की शिक्षा देती है या नहीं तो मोक्ष तो उससे एक मंजिल ऊपर ही मानने के लिए हम बाध्य है कारण शरीर की भी जहाँ गति नहीं होगी वहां मुक्ति होगी तो हम सब विषय को बहुत दूर न फैला इसलिए संकेत किया वाचारम्भ विकारो नाम ध्येयम मृत्युकेत एव सत्यम इसका अर्थ क्या है कोई भी उपादेय, उपादेय का अर्थ है उपादान कार्य से निर्मित उपादान कारण से निर्मित कार्य एक तो व्यवहार में कहते उपयोगी वस्तु को उपादेय। यहाँ उपादेय शब्द पारिभाषिक है उपादान कारण से विनिर्मित कार्य का नाम है उपादेय। कोई भी उपादेय होगा तो अपने उपादान की अपेक्षा मिथ्या होगा एक नियम है वाचा रम विकारो नाम धेयम मृत्यु के तेव सत्यम एवं कार का प्रयोग है पूज स्वामी जी महाराज कहते थे अरे भाई जगत को आप मिथ्या मानो न मानो लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो उन्हीं के शब्द हैं जल की अपेक्षा तरंग अस्थिर है और तरंग की अपेक्षा जल ठोस सत्य या तो मानना पड़ेगा ना ठोस सत्य तो मानना पड़ेगा दोनों ही सत्य हैं लेकिन किसकी अपेक्षा कौन तो निरपेक्ष सत्य का नाम ही तो तत्व होगा ना निरपेक्ष तत्व का नाम ही निरपेक्ष सत्य का नाम ही तत्व होगा आगे हम सो पाख्यान में आवेगा माम भजं तिगुणा सर्वे निर्गुण निरपेक्ष प्रियमात्मा नम साम्या संगा दया अपने लिए भगवान ने कहा निरपेक्षकम निर्गुण मैं निर्गुण और निरपेक्ष हूँ इसका मतलब दिव्यात दिव्य गुणगण भी मेरे शेष हैं मैं शेषी हूं मुझे उन दिव्याथ दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा नहीं है बहुत ऊंची बात तो यहाँ क्या कहना चाहिए घटाधिक कार्यो की अपेक्षा मिट्टी शक्ति है ये तो मानेंगे अब अंत में क्या हुआ आदावंते वर्तमान नुत पश्चात मध्य च तन्नव्यपदेश मात्र एकादश भागवत नुरस्ताद पश्चात मध्य च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत तदेव तत्स्यादित में मनीषा अब श्री गौरपादाचार्य आदावंते चयन नास्ती वर्तमान में तथा इसका मतलब किसी कुम्हार से पूछिए क्या बनाने जा रहे हो वो तो कहेगा घट क्या बना दिया घट तो क्या फूट गया तो घट घट के आदि में अंत में मध्य में घट का नाम है और अगर नाम के अतिरिक्त कुछ है तो मिट्टी है दो ही तत्व है ना क्या बनाने जा रहे हो तो घट क्या बना दिया तो घट क्या फूट गया तो घट एक तो घट का नाम आदि मध्य और अंत में रहा और एक अगर कोई वस्तु के रूप में लेंगे तो मिट्टी रही मिट्टी के बिना घट नहीं अब के पूर्व घट के पूर्व भी मिट्टी घटकाल में भी मिट्टी घट के भगन हो जाने पर भी मिट्टी तो फिर क्या रहा कार्य तो नाम मात्र रह गया उसका उपादान कारण वस्तु के रूप में शेष रहा अब इसको बढ़ाते जाइए ने तो अंत में क्या कह दिया सदैव सत्यम बहुत बढ़िया सदैव सत्यम सत्य ही सत्य है मान निरपेक्ष जो सत्य है चरम सत्य जो है वही सत्य है अन्यों में सत्य आरोपित तो है मिट्टी की अपेक्षा अगर विचार करें तो इस पर परसों एक संकेत किया गया था वहां पर किया गया था पहले दिन वहां जो शाम को प्रवचन चलता है कि कार्य की अपेक्षा कारण सन्निकट निर्विशेष होना चाहिए नहीं तो कार्य कारण के निर्धारण में बहुत भूल हो जाएगी कार्य की अपेक्षा कारण सन्निकट निर्विशेष होना चाहिए और कारण की अपेक्षा कार्य सन्निकट सविशेष होना चाहिए कार्य और कारण का वास्तव लक्षण है नहीं तो भूल हो जाएगी कैसे गड्ढा खोदते चलिए मिट्टी को खोदते चलिए पानी की प्राप्ति हो गई ठीक है और पानी के मूल में मिट्टी महाभारत का एक सिद्धांत है भौगोलिक सिद्धांत मिट्टी के मूल में पानी पानी के मूल में मिट्टी खोदते जाइए मिट्टी के बाद पानी पानी के बाद मिट्टी एकदम चलता ही रहेगा समुद्र के नीचे भी मिट्टी होगी या नहीं गहराई का माप कैसे होगा समुद्र के नीचे समुद्र अगाध जल राष्ट्र पूर है, पूर, पूर्ण है लेकिन जब मिट्टी पर विचार करेंगे तो कितनी गहराई कितनी गहराई कहते ही मानने के लिए बाध्य हो गए कि मिट्टी के नीचे, जल के नीचे मिट्टी है इस प्रकार से विचार करेंगे तो जल की प्राप्ति मिट्टी के खोदने पर भी उत्पत्ति स्थान जल का कौन हो गया मृत्यु का तत्व उत्पत्ति स्थान और किसके सहारे जल टिका हुआ है मिट्टी के सहारे और चार लोटा जल लुड़का दिया चार बाल्टी कहाँ चला गया मिट्टी में अब लीजिए उपादान कारण का लक्षण चला गया पृथ्वी में मिट्टी से जल की निष्पत्ति मिट्टी में जल की स्थिति मिट्टी में जल का लय यथो तो वायुमानी भूतानी के दृष्टि से या पेटेंट लक्षण पेटेंट सब हमारे पूर्वाचार्य बहुत प्रयोग करते थे पेटेंट लक्षण उन्हीं का शब्द है है अंग्रेजी अधिक कहते थे या एक निर्दुष्ट लक्षण है खास लक्षण है तो परंतु होता क्या है मिट्टी में या पृथ्वी में पांच गुण है शब्द स्पर्श रूप रसगंध लेकिन जल स्वभावता निर्गंध होने के कारण उसमें चार ही गुण है शब्द स्पर्श रूप रस इसका मतलब सन्निकट निर्विशेष होने के कारण मिट्टी का उपादान जल हो सकता है जल का उपादान मिट्टी नहीं हो सकती तो शंकराचार्य ने उसमें और भी चीजें लगाई ताकि व्यक्ति धोखा न खा जाए कार्य कारण का अनुसंधान करते हुए कहीं अपसिद्धांत की प्राप्ति न हो जाए कारण सन्निकट निर्विशेष होना चाहिए पहली बात इसलिए सूक्ष्म होना चाहिए जो निकट निर्विशेष होगा वो सूक्ष्म हो भी होगा इसलिए उसको विभु भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए कारण का चीजें और भी होने चाहिए। पांच हाथ लगेंगी क्या कार्य की अपेक्षा कारण उपादेय की अपेक्षा उपादान सन्निकट निर्विशेष होता है सूक्ष्म होता है शुद्ध होता है भु होता है और प्रत्यक्ष होता है अब मिट्टी की अपेक्षा जल तो जल की अपेक्षा तेज अब इसकी व्याख्या तो प्रबुद्ध हैं, फिर तो समय एक ही श्लोक में चला जाएगा पांच मिनट रहेगा और जल की अपेक्षा तेज तेज की अपेक्षा वायु वायु वाय। की अपेक्षा आकाश आकाश में एक गुण मिलेगा कौन सा शब्द अब ये अलग प्रस्थान है दो प्रस्थानों का सामंजस्य बीच में प्रकृति और आकाश के बीच में ये संख्यवादी दो तत्व लाके रख देते हैं पृथक से तत्व और महत ला रख देते हैं। अब विचार करने की आवश्यकता है ये जो सरणी चलाई गई ये निर्दुष्ट है गाड़ी की अपेक्षा उपादान कारण में इतनी चीजें होनी चाहिए सन्निकट निर्विशेषता पहली चीज है उसी से अब चीजें निकलेंगी जो सन्निकट निर्विशेष होगा वो सूक्ष्म भी होगा निर्विशेषता से सूक्ष्मता आती है और सविशेषता से स्थूलता आती है व्यवहार में जो जितना सविशेष होगा उतना पूजित होगा परमार्थ की सिद्धि में निर्विशेषता पूजित होती तो व्यवहार में चाहिए सविशेषता आप गाभी ले लेते हैं भी लेते हैं क्या कहना <laughs> अच्छा तो भोजन भी बना लेते हैं बहुत बढ़िया अरे प्रवचन भी कर लेते हैं और अच्छा तो व्यवस्था भी देख लेते हाँ तो लड़ झगड़ भी लेते दो लाठी भी मार दे सकता हूँ बड़े आप तो बहुत अच्छे है लीजिए हो गया ना व्यवहार में जितनी कला होगी जितनी विशेषता होगी उतनी पूजा होगी श्री स्वामी जी ने कहा कि एक बताइए केवल विद्वान को कहीं रोटी के अलावा कुछ मिलते हुए देखा है क्या केवल विद्वान हो चरित्रवान हो उसको प्रारब्ध भले ही रोटी दे विनोदी तो तो भी थे ठीक का, विनोद में ठीक का, अमूक है प्रवसन रूपी कला है इसलिए पूजित होते नहीं समाज कुछ न दे अमूक है तो गायक है इसलिए पूजित होते है उन्होंने बताया कि क्या मतलब विशेषता जब होगी तो व्यवहार में आइए आइये परमार्थ निर्विशेषता की ओर जाएंगे तब परमार्थ की सिद्धि होगी तो आरोपित विशेषता वास्तविक निर्विशेषता का परिज्ञान होना चाहिए तो हमने कहा कि संख्यो के यहाँ दो ये चीज कहाँ से आ गई आकाश के ऊपर अंतत्व तो अंतत्व के ऊपर तो फिर अव्यक्त प्रकृति या प्रधान कुछ भी नाम ले लीजिये हम माया कह दें तब यहाँ पर प्रश्न उठा कि ये जो सरणी चलाई गई इसके आधार पर तो वास्तुतिपूर्ण होती है आकाश में एक गुण है कौन सा शब्द तो अहंतत्व तो जब उसका उपादान कारण मानेंगे तो अहंतत्व तो में एक के बाद क्या होगा थी? नीचे की ओर मूल की ओर शून्य होगा ना एक के नीचे कौन होगा वन माइनस वन एक, एक क्या होगा दस फिर नौ आठ सात छह पांच चार तीन दो फिर एक एक के बाद शून्य तो फिर अहम तत्व तो क्या होना चाहिए निर्विशेष अहम तो तत्व तो आत्मा है नहीं उनके यहां भी ये आ गया सांख्य प्रस्थान आकाश के बाद अहम तत्व मान लिया फिर शून्य पर फिर एक और शून्य महत्व तो मान लिया ये दो तत्व जो अतिरिक्त लाके रख दिया सांख्यो ने इनकी सरणी बात बिगड़ गई इस पर हमने सामंजस्य स्थापित किया है कि शब्द के जो प्रभेद हैं परापश्यंती मध्यमा वैखरी उस शब्द प्रभेद को दर्शाने के लिए संख्यों के यहाँ अहम और मह है पृथक से कोई अलग गुण की सिद्धि नहीं कर सकते ये चीज मुझे नहीं कहना चाहिए मैं संकेत इसलिए कर रहा हूं कि गुरुओं का स्मरण करके भगवान का स्मरण करके अपने ग्रंथों में ऐसी 25, 30, 40 चीजें अब तक भगवत कृपा से जो उपलब्ध हुई डाल दी गई है जो कहीं है सब युक्ति सम्मत शास्त्र सम्मत लेकिन ग्रंथ और मंच का विषय अब तक नहीं है और मेरी दृष्टि में उपनिषदों में पचासों ऐसे तथ्य हैं, जो अभी ग्रंथ और मंच तक पहुँचे नहीं तो ये जो चीज है संख्यों के यहाँ वास्तव में अहम का अर्थ क्या है महत का अर्थ क्या है वेदांत और सांख्य का सामंजस्य इस दार्शनिक विधा से वो परा, वाक, वाक को लेकर शब्दात नहीं है क्योंकि एक विचित्र बात है ज्ञान तो ज्ञान ही है बहुत बड़े वैयाकरण थे हमारे समय हो गया बच्चू लाल अवस्थी जी वहां पर उज्जैन में और एक हमारी शिष्या है अष्टा ये, अश्, अश्, ये अष्टाध्यायी व्याकरण की विदुषी है शायद विश्व में उसके समान वो ही तीन विद्वान हो पुष्पा दीक्षित हम से परहेज रखती है आपकी बात दूसरी है जयमंत जाय, की संस्कृत पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति केवल संस्कृत पढ़े लिखे कोई व्यक्ति किसी से सामंजस्य कर ले और दो चार व्यक्ति को जब तक मूर्ख न कह दे चाहे उसका गुरु ही हो तब तक, तक उसको भोजन पच जाए ये कल्पना नहीं कर सकते संस्कृत केवल संस्कृत बालों का उत्कर्ष क्यों नहीं होता दो बीमारी उनमें होती है जब तक अपने श्री मुखार बिंद से तीन चार व्यक्ति को रोज मूर्ख न कह दे तब तक तो रोटी नहीं पसती इस गुमान के कारण वो तो क्या होते हैं? अपने गुरु से भी झगड़ जाए किसी को भी कह दे मूर्ख हमको मूर्ख तो क्या कहते है ये वो तो चले बसे और पुष्पा दीक्षित मुझे देख दूर भगती है वैयाकरण अद्भुत है हाँ। उसके जीवन में एक विशेष गुण है कि विदेशित नहीं है अष्टाध्यायी उसके सदे हुए लेकिन व्यवहार में तो फिर घर के लोग भी हाथ ही जोड़ते हैं आ जाए तो कहीं माने प्रचंड है अहंकार की सीमा लेकिन व्याकरण की तो हमने बच्चूलाल अवस्थी जी से कहा कि इसका उत्तर क्या देंगे आप अगर आकाश का गुण शब्द है तो तदैचत उसने ईक्षण किया तब तो आकाश नहीं बना था वेदांत प्रस्थान के कारण तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश सम्भूत आकाशात वायो तो शब्द इक्षण में तो शब्द मानना पड़ेगा ना कोई भी आप संकल्प करेंगे न सोस्त प्रत्यो लोके या शब्दानुगमा कल संकेत किया गया तो वैकरणों के अनुसार भी ईक्षण कोई भी संकल्प आप करेंगे तो उसमें शब्द होगा या नहीं अगर शब्द केवल आकाश का गुण है तो जब आकाश की संरचना नहीं थी तो क्षण निष्ठ शब्द कौन था इसलिए एक बात याद आ गई मुझे गुरुदेव की उसी वाक्य को कहकर आज के प्रवचन को विराम देते हैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्ट आदि विषयक ज्ञान में अनादि अन घटित शब्द राशि का नाम वेद व्याकरण से गुरुदेव ने वाक्य पदय का जो वचन है एक एक सौ इक्कीस नियो के शब्दे इससे वेद को अपोर सिद्ध कर दिया चमत्कार है यानी चमत्कार इसको कहते व्याकरण के सूत्र से व्याकरण के सूत्र से उन्होंने वेद को अपोर सिद्ध कैसे किया सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अनाद, विषयक अनादि बोध में अभंग घटित शब्द राशि का नाम वेद है और वेद की अपौरुषता वैयाकरणों की शैली में हमारे पूज गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पती जी महाराज ने सिद्ध की हमने एक संकेत किया आकाश तक हम चले थे आकाश में एक गुण है शब्द अब शब्द की कोई बीजा बीजावस्था जो है वही आकाश का उपादान शब्द की बीजा बीजावस्था वाला जो कोई तत्व है वही आकाश का उपादान हो सकता है उसी का नाम अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति प्रधान माया कुछ भी रख लें शब्द को लेकर झमेला नहीं माने शब्द गुण की बीजा बीजावस्था एक ही गुण है ना शब्द वायु में दो गुण है आकाश में एक गुण है तो शब्द के बाद उस शब्द की बीजावस्था चाहिए शब्द की बीजावस्था जिसमें है वही अव्याकृत है अव्याकृत माने व्याकरण को अप्राप्त व्याकरण को अप्राप्त माने विस्तार को अप्राप्त नाम रूपे व्याकर वाणी अन जीवे न नाम रूपे व्याकरवाणी तो आकाश का मूल कौन होगा जो शब्द की बीजावस्था हो उसी का नाम है प्रकृति अब शब्द का पर्यवसान कैसे हो तो एक वेदांतियों का भाव है जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया फिर समझाया ग्रंथ में बाद में मिला कि महापुरुषों का प्रवचन सुनना चाहिए क्यों सुनना चाहिए हमको शब्द मिले पूज्य गुरुदेव से महाराज जी से सबसे अधिक प्रवचन तो इन्हीं दो महापुरुषों का हमने सुना है लेकिन ग्रंथ में बाद में वो देखने को मिले इन महापुरुषों से जो शब्द सुन रखा था उसके आधार पर ग्रंथ के ग्रंथ लग गए इसलिए सुनना चाहिए विशेषकर उन महापुरुषों के जो वो मतलब रटे रटाए प्रवचन वाले नहीं बोरिंग है ना जैसे जल का स्रोत कहीं अवरुद्ध नहीं है मस्तिष्क में नई नई स्फूर्ति होती है नव नवोन्मेषकालिनी प्रज्ञा ये शिष्यपाल वध में लिखा है प्रज्ञा की परिभाषा जो दी गई है उसको पूजपाल स्वामी जी महाराज कहते थे तो हमने क्या संकेत किया कि अब वो शब्द का पर्यवसान कहाँ होगा तो हमारे पूज गुरुदेव ने कहा ज्ञात तया अज्ञातया जानकारी में हो या न हो सब कुछ साक्षी भाष्य जिस आत्मा के अतिरिक्त ज्ञान जो कुछ होगा उसको हमारे पराशर महर्षि जी ने विष्णु पुराण में असत कहा उस असत कहा उस वचन को धित किया श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने न सत्व विद्यते भावो भाव न भावो विद्यते ते गीता के श्लोक की व्याख्या में तो आप ज्ञात तया अज्ञात तया ईश्वर के लिए कुछ अज्ञात नहीं है हमारे लिए कोई चीज अज्ञात हो सकती है लेकिन अगर वो ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञानातरिक्त है साक्षी के अतिरिक्त है तो फिर क्या है फिर समझना चाहिए अच्छा शब्द हो किसी की जानकारी का विषय ना हो तो उसका अस्तित्व उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी क्या कोई भी जड़ वस्तु है वो किसी की जानकारी का विषय नहीं है तो उसका अस्तित्व उसकी उपयोगिता सिद्ध कर सकते क्या तो शब्द भी हो मान लीजिए शब्द है लेकिन वो किसी की जानकारी का विषय नहीं है तो उसका अस्तित्व उसकी क्या सिद्ध होगी इसलिए शब्द का पर्यवसन किसमें होगा अंत में कैसे हो होगा ये जो मृत्यु के तीव सत्यम दृष्टि से कहां तक हम चले गए आकाश तक आकाश फिर अव्यक्त की दृष्टि से आकाश केवल नाम रह गया और अब का पर्यवसन जब पर ब्रह्म परमात्मा में हुआ माया प्रकृति प्रकृति सचराचरम की दृष्टि से तब अव्यक्त या माया नाम रह ना, केवल शब्द तत्व कौन हो गया ब्रह्म अब पर दो हो गया एक ब्रह्म का नाम और एक ब्रह्म इस पर बोलेंगे तो दस मिनट का समय चाहिए वो अधिक हो जाएगा संभवतः गोविंदानंद जी ध्यान में रखेंगे एक बहुत बड़ी पहली है भगवान का नाम सत्य है या मिथ्या वेदांतियों के दृष्टि से मिथ्या सब भगवान के नाम के आगे कह तो लगता है कि अनारी व्यक्ति तो एक जगह हमने कह दिया जयपुर में पूर्वाचार्य के वो किसी कारण से मुझ पर नाराज थे और कारण मुझे पता नहीं था जल स्वामी जी ने बाद में बताया हमने कह दिया कि अन्य नाम मिथ्या है भगवान के नाम सत्य <laughs> तो फिर क्या था महाराज ने का माइफला मेरे सामने ये दंडी स्वामी करपाती जी महाराज के शिष्य और हम लोगों से वेदांत पढ़े हुए ये कहते हैं कि भगवान के नाम सत्य हैं ये वेदांति हैं कल इनका हमारा शास्त्रार्थ होगा हम तो काम <laughs> अब वो तो फिर किसी को बकसने वाले नहीं थे हमने कहा मैं आपका बालक हूँ यह सब नहीं चलेगा इतनी जनता को आपने ठगा धोखे में रखा कि भगवान के नाम सत्य है बाकी सब आप वैष्णव हो गए वृंदावन का प्रभाव पड़ गया स्वामी कटपाती जी के शिष्य वो कर ऐसा अब हम कल नहीं छोड़ेंगे अच्छा तो आप लोग खूब गोविंद मंदिर के पास है गोविंद मंदिर है ना गोविंद जी कहा जयपुर में कल खूब भीड़ होनी चाहिए हमारा इनका शास्त्र हमने कहा बस में हार मानता हूं ना ये सब कुछ नहीं जनता को क्यों ठगा अब तो फिर <laughs> लेकिन उनके सामने में क्या आता तो जल स्वामी तो थे थोड़ा झगड़ा लगाने वाले तो कुछ थे रास्ते में हमने कहा ये हो क्या गया तो उन्होंने कहा आपके अमुख कारण से नाराज हमने कोई कारण भी नहीं बाद में पता पलाया धाम का ने, बारे ने मेरे बारे में झूठी बात कोई कह दी कोई ग्रंथ की बात थी उससे नाराज हमने कहा अच्छा नाराज भी यहाँ प्रकट कर दी तो हमने कहा आप करें क्या उन्होंने कहा कि आप रात भर तैयारी कीजिए कि क्या उत्तर देंगे जज थे हमने कहा उनसे तो मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता मैं तो बालक विद्यार्थी हूं उन्होंने कहा आप नहीं करेंगे तो जगन्नाथानंद जी को लाकर रख देंगे नहीं आप और सबको रगर आनंद नंदन आनंद जी महाराज भी थे हमारे गुरु भाई जो एमपी भी रहे थे और वो क्या थे साहित्याचार्य व्याकरण व्याकरण से शास्त्री एमएस एम ए एल एल वी आई एस उस समय के एम ए एल एल वी आई एस उनसे सात होगा उन, हो उन सबको आप रगड़ डालिएगा महाराज को कहेगा मैं मैं कुछ नहीं हमने का बड़ी मुसीबत हो गई रात में हमने तीन बजे तक सारी तैयारी अच्छा प्रमाण सहित आपको सिद्ध करना होगा महाराज ने तो बिल्कुल एकदम फांस दिया हम्म प्रमाण सहित सारा सिद्ध करना होगा कैसे कह दिया कर पाती जी महाराज कैशिश और शंकराचार्य का अनुयायी होकर मैंने सारी तैयारी की और नहाने धोने हम नौ किलोमीटर दूर रह थे रहे थे आए कुछ विलम्ब हो ही गया शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आए थे तैयारी सब तो तब तक, तक क्रोध उनका शांत हो गया था और गोविंद जी की आरती होती है ना समय पर आरती का समय हो गया था उन्होंने कहा मैं थोड़े विद्वान होंगे विद्वान है देखिए सभा में मैं पहले से विद्वान हूँ विद्वान अध्यक्ष लोग बाद में आते हैं हमने कहा छुट्टी मिली <laughs> लेकिन मैंने ठीक कहा अपने ढंग से केवल भगवान शब्द का प्रयोग कर दिया था अगर मैं ब्रह्म शब्द का प्रयोग करता तो वत्व तत्व शब्द थे तो बात ठीक होती पंचदशी का ये शास्त्रार्थ है उस दृष्टि को रख कर मैंने ब्रह्म के स्थान पर सत्य स्थान पर भगवान का प्रयोग कर दिया इसलिए महाराज चिर गए नहीं तो कल महाराज को प्रणाम करके उनका तो मैं विद्यार्थी हूँ महाराज ने हमको छह साल पढ़ाया है अब उनके चिरंजीव जो बहुत बड़े विद्वान हैं अभी हैं दबे दबे चंद्रकांत दबे महाराज ने एक बार कहा था मैंने अपने चिरंजीव को कितने चाव भाव से नहीं पढ़ाया जितना आज जो शंकराचार्य बन के घूम रहे नाराज तो होते हैं उनको पढ़ाया हमने कहा बात तो ठीक है हमको जितने प्रेम से पूर्वा कभी डांता नहीं कुछ छह साल पढ़ाया है तो हम कल ये कहेंगे अंत में कहा पहुंचे ब्रह्म तक अब ब्रह्म पहुंचे तो ब्रह्म का एक नाम एक ब्रह्म तत्व तो द्वैत तो हो गया तो सच्ची बात है इसलिए हमारे पूज गुरुदेव ने बताया ब्राह्मणी जी सुन लें नाम रूप द्वय ईस उपाधि आगे क्या सुसामिध साधी या बाधि साधिकार साधी साधने योग्य है या बाधने योग्य का अर्थ क्या है संकट अभिव्यंजक संस्थान अर्थ यहाँ सन्निकट अभि संता से अभिव्यंजक संस्थान तो भगवान के नाम मान ब्रह्म के नाम या सत के नाम और सत दो पदार्थ हो गए तब द्वैत की प्राप्ति हो गई लेकिन द्वैत की प्राप्ति नहीं होती अद्वैत की ही प्राप्ति रहती है क्योंकि भगवान के नाम या ब्रह्म के नाम सत्य है सत्य कैसे है और ब्रह्म नाम युक्त रहने पर भी अद्वितीय ही रहता है उसके बाद कल हर हर बाद